महाभारत शांति पर्व अधिक शांतिपर्व ऐततमोध्याय इंद्र और वृत्ता के युद्ध का वर्णन युधिष्ठिर अहो युधिष्ठिर्वाच अहोधर्मेषता मृत तेजस यतु विष्णुर्भता युधिष्ठिर ने पूछा जी अमृत तेजस्वी वृत्तासुर की धर्मनिष्ठा अद्भुत थी उसका विज्ञान भी अनुपम था और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी वैसी ही उच्च कोटि की थी विष्णु कथम पदम तो तेजस्वी श्री विष्णु के स्वरूप का ज्ञान तो अत्यंत कठिन है निर्वश्रेष्ठ उस वृत्तासुर ने उस परम पद का ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया यह बड़े आश्चर्य की बात है भवता कथितुत भूयस्त में समुत्पन्ना बुद्धि व्यक्त आपने इस घटना का वर्णन किया है इसलिए मैं इसे सत्य मानता और इस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि आप कभी सत्य से विचलित नहीं होते हैं तथापि यह बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आई है अतः पुनः मेरी बुद्धि में प्रश्न उत्पन्न हो गया कथम विहतो वृत्र सक्रेण पुरुष धार्मिको विष्णुभक्त तत्व पदान्वर वृत्ता सुर धर्मात्मा भगवान विष्णु के भक्त और वेदांत के पदों का अन्वय करके उनके तात्पर्य को ठीक ठीक समझने में कुशल था तो भी इंद्र ने उसे कैसे मार डाला प्रक्षते भरत वृतस्तु राज भरतभूषण निर्वश्रेष्ठ मैं यह बात आपसे पूछता हूँ आप मेरे इस संशय का समाधान कीजिए इंद्र ने वृत्तासुर को कैसे परास्त किया यथाचैत युद्ध महाबाहो परम कौतूह महाबाहू पितामह इंद्र और वृत्तासुर में किस प्रकार युद्ध हुआ था यह विस्तार पूर्वक बताइए इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो रही है भीष्माच रथे इंद्र प्रयाधम देव गण पुराग्रम पर्वतोपम भिष्णुजी ने कहा राजन प्राचीन काल की बात है इंद्र रथ पर आरूढ़ हो देवताओं को साथ ले वृत्ता सुर से युद्ध करने के लिए चले उन्होंने अपने सामने खड़े हुए पर्वत के समान विशाल काय वृत्त को देखा धरिंद शतारेप्यधिका वही शत्रुद् नरेश व पाँच योजन ऊँचा था और कुछ अधिक तीन योजन उसकी मुटाई थी त्रेक्षता दिशम रूपम त्रैलोकना दुर्जय वृत्त देवा संतस्ता शांतिम उपले वृत्तासुर मिलती थी स्तंभो भयाता दृष्टा तद रूप राजन उस समय वृत्तासुर का वह उत्तम एवं विशाल रूप देखकर सहसा भय के मारे इंद्र की दोनों जांघें अकड़ गयी तथो नाद संभविरा देवासुराणा तस्वेजुपस्थित तदनंतर वह युद्ध उपस्थित होने पर समस्त देवताओं और असुरों के दलों में रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा अथवृत्तस्य वृत्त कौरभ्य दृष्टवा न संभ्रमो न भी कशिन्न आस्थावा समझ कुन इंद्र को खड़ा देखकर कर भी वृत्तासुर के मन में न तो घबराहट हुई न कोई भय हुआ और न इंद्र के प्रति उसकी कोई युद्ध विषयक चेष्टा ही हुई तत संभव युद्धम त्रैलोक्य भयंकर सप्तः चुरेन्द्र से वृत्र च महात्मन फिर तो देवराज इंद्र और महामनस्पति वृतासुर में भारी युद्ध छिड़ गया जो तीनों लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला था अशभि पट्यु शूलि शक्ति तोमर मुदर शिलाविधाभिश्च का्म महा शस्त्र विविध दिव्य पावकोल काभिव च देवासुर तथा सैन्य सर्वमा समाकुलम उस समय तलवार पट्टी त्रिशूल शक्ति तोमर मुद्गर नाना प्रकार की शिला भयानक टंकार करने वाले धनुष अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा आग के ज्वालाओं से एवं देवताओं और असुरों की सेनाओं से यह सारा आकाश व्याप्त हो गया पितामहरोगा देंगण तथा ऋषिश्च महाभागा तदयुद्धम द्रष्टुगम विमानग्रह महाराज सिद्धा भरत शव गवास्नाग्रहरपो सगमन भरतभूषण महाराज ब्रह्मा आदि समस्त देवता महाभाग ऋषि सिद्ध तथा अप्सराओं सहित गंधर्व ये सबके सब श्रेष्ठ सब विमानों पर आरूढ़ हो उस अद्भुत युद्ध का दृश्य देखने के लिए वहां आ गए थे बृत्या बृत्या धर्म देवेंद्रम समादी ध्रुव ध्रुतम तब धर्मात्माओ में श्रेष्ठ वित्ता सुनि आकाश को घेर कर बड़ी उतावली के साथ देवराज इंद्र पर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी ततो तथो देवग्रुद्धा अपोहत प्रेरित मा हवे यह देख देवगण कुपित हो उठे उन्होंने युद्ध में सब ओर से बाणों की वर्षा करके वृद्धा के चलाए हुए पत्थरों की वर्षा को नष्ट कर दिया मृतस्तु गुरु महामायो महामा महाबल मोहयामास दया युद्धेन सर्वश तस्वृत्ता सोह आशे क्षतोसरेण तम तत्र अवशेष समबोधयत कुश्रेठ महामायावि महाबली वृत्ताशून्य सब ओर से माया में युद्ध छेड़कर देवराज इंद्र को मोह में डाल दिया वित्तासुर से पीड़ित हुए इंद्र पर मोछा गया तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा वहां इंद्र को सचेत किया वशिष्ठ उच देवश्रेष्ठ से देवेंद्र दैत्या सूर्य निबरण त्रैलोक्य बल संयुक्त कस्मा क्षत्रिदी वशिष्ठ जी ने कहा देवेंद्र तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो दैत्यों तथा असुरों का संहार करने वाले शक्र तुम तो त्रिलोकी के बल से संपन्न हो फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो ऐस ब्रह्म च विष्णुश्चिव जगतपति सोमच भगवान देव सर्व चम परमर्ष समुद्विग्न स्वस्तुचयाय ते ये जगदीश्वर ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा भगवान सोमदेव और समस्त महर्षि तुम्हें उद्विग्न देकर तुम्हारी विजय के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे हैं महाकाशी कस बलम चक्र देवे तरो आर्या युद्धे मति कृत्व जय शत्रुंसुराधि इंद्र किसी साधारण मनुष्य के समान तुम कायरता न प्रकट करो थेश्वर युद्ध के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेकर अपने शत्रुओं का संहार करो ये सलोक गुरुस्त्रक्ष सर्वलोक नमस्कृत निरीक्षते भगवान त्यज मोहम सुराधिप देवराज ये सर्वलोक वित लोक गुरु भगवान त्रिलोचन शिव तुम्हारी ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तुम मोह को त्याग दो एक ब्रह्मषय से बृहस्पतिपुर गपास्तव शक्र दिव्ये न स्तुवती ताम जया जक्र ये बृहस्पति आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारी विजय के लिए दिव्य स्तोत्र द्वारा स्तुति कर रहे हैं एवं वशिष्ठेण भीष्म्यम से वशिष्ठ महात्म अतीवशासीजस भीष्मजी कहते राजन महात्मा वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर महातेजस्वी इंद्र का बल बहुत बढ़ गया तथो बुद्धिमुपागम्य भगवान्क योगे योगेन महता युक्त तब भगवान्न पाक ने उत्तम बुद्धि का आश्रय महान योग से युक्त हो उस माया को नष्ट कर दिया थतो गिस्तः श्रीमे सहर्षय दृष्टवा वृत्य विक्रांत उपागम्य महेश्वर उचुर्वेत्र विनाशा लोकाना तदनंतर अंगिरा के पुत्र श्रीमान बृहस्पति तथा बड़े बड़े महर्षियों ने जब वृत्तासुर का पराक्रम देखा तब महादेव जी के पास आकर लोक हित की कामना से वृत्तासुर के विनाश के लिए उनसे निवेदन किया ततो भगवत जरो भूत जगतपते समाभि तदा रौद्रृत्र लोकपतिम तदा तब जगदीश्वर भगवान शिव का तेज रौद्र ज्वर होकर लोकेश्वर सिर के शरीर में समा गया। भगवान देव लोक संरक्षण फिर लोक रक्षा पारायण सर्वलोक पूजित देवेश्वर भगवान विष्णु ने भी इंद्र के बद्र में प्रवेश किया तथो तो बृहस्पति धीमान उपगम्य शतक्रतु वशिष्ठ महातेजा परमहर्षय ते साम वरदम वा शोकपूजितग्रमसो जहे वृतमृत प्रभो तप्श्चात् बुद्धिमान बृहस्पति महातेजस्वी वशिष्ठ तथा संपूर्ण महर्षि वरदायक वरदायकोकूजित शतक्रतुन्द्र के पास जाकर एकाग्रचित्त हो इस प्रकार बोले प्रभु वृत्तासुर का वध करो महेश्वरु ए महेश्वर ए महान सृत्म विश्वात्मा बहुमाच्र महेश्वर बोले इंद्र यह महान वृत्तासुर बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है ज्ञान निष्ठ होने के कारण यह संपूर्ण विश्व को आत्मा है इसमें सर्वत्र गमन करने की शक्ति है यह अनेक प्रकार की मायाओं का सुविख्यात ज्ञाता भी है तदेनम असुर श्रेष्ठम त्रैलोकेना पिदुर्जय जय तव जोगमास्था सुरेश्वर सुरेश्वर यह श्रेष्ठ असुर तीनों लोकों के लिए भी दुर्जय है तुम योग का आश्रय लेकर इसका वध करो इसकी अवहेलना ना करो बलार्थम तपस्तप्राणी ब्रह्मा चास्म बरम तद अमरेश्वर इस वृत्ता सुनने बल की प्राप्ति के लिए ही साठ हजार वर्षों तक तप किया था और तब ब्रह्मा जी ने इसे मनोवां छित वर दिया था महत्वम महत्व योगिना च महामल्व तथा तेजस्ाग्रेशर सुरेंद्र उन्होंने इसे योगियों की महिमा महामायावीपन महान बल पराक्रम तथा सर्वश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है हे तत्मक तेज समिशते मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है इस समय वृत्त ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है इसी अवस्था में तुम वज्र से उसे मर डालो भगवन् भगवं तत्प्रसादे नित्रेणी पश्य तस्ते सुदर्शभ इंद्र ने कहा भगवंत शुभश्रेष्ठ आपकी कृपा से दुर्धर्ष दैत्य को मैं आपके देखते देखते वज्र से मार डालूंगा भीष्माच आविष्य महे दहतेतु ज्वरिनाथ महासुर देवता ना नाम ऋषिणाम च हर्षा नादो महान अभु विष्णी कहते राजन जब महादैत्य तिवृत्ता सुर के शरीर से शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तब देवता और ऋषियों का महान हर्षनाथ वहाँ गूंज उठा ततो चतो दुंदुभ शंखास् सोमहाना मुजारिंडीमांश्व प्रावाद्यत सहस्रश फिर तो दुंदुभिया जोर जोर से बदने बजने वाले शंख ढोल और नगाड़े आदि शस्त्रो बाजे बजाए जाने लगे महानपुन असुराणाम मायानाश्च बलमान क्षण्यत समस्त असुरों के स्मरण शक्ति का बड़ा भारी लोप हो गया क्षण भर में उनकी सारी मायाओं का पूर्ण रूप से विनाश हो गया तथा विष्टम असो ज्ञा ऋष दैवता स्तथान तुवंत सक्रम शा प्राचोदय इस प्रकार वृत्तासुर में महादेव जी के ज्वर का अवेशुा ध्यान देवता और ऋषि देवेश्वर इंद्र की स्तुति करते हुए उन्हें वृत्तवध के लिए प्रेरणा देने लगे रथस्थ ये शक्र्य युद्ध काले महात्म से रूपम आसीदूर्द युद्ध के में समय रथ पर बैठकर ऋषियों के द्वारा अपनी स्थिति सुनते हुए महामना इंद्र का रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होता था कि उसकी ओर देखना भी अत्यंत कठिन जान पड़ता था ऋत श्री महाभारत शांति पर मोक्ष मोक्षधधर्म पर्मणि वृत्तवध एक शमोध्या इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वृत्तासुरषय दो सौ इक्यासीवां अध्याय पूरा हुआ